सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार यूँ तो अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को भी पुरुषों जितना अधिकार मिलना चाहिए और उनकी कही बातों पर भी उतना ही गौर किया जाना चाहिए पर कहीं न कहीं आज भी महिलाओं को कमजोर समझकर उनकी कम सुनी जाती है ऐसा ही कुछ हुआ भुवनेश्वर की खेतरमणि के साथ डेढ़ साल से वो अपनी ही जमीन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी आरोप कहीं कोई सुनवाई नहीं और जैसे ही आर के तहत अपील दायर की तो जो जानकारी डेढ़ साल में न मिल सकी वो मात्र पंद्रह मिनट में मिल गयी इसलिए अगर आप एक महिला हैं और कोई जानकारी लेना चाहती हैं तो घबराएं नहीं आरटीआई के तहत आप भी अपनी परेशानी रख सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू